के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज प्रस्तुत है एक बाल कहानी आओ सुनाए तुमको एक कहानी इस कहानी में ना राजा है ना रानी हाँ हम सुना रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें ना तो मिलेगा राजा और ना मिलेगी रानी तो दोस्तों ये है एक बंदरिया की कहानी एक बंदरिया उसकी अपनी दुनिया छागन मगन नाम के उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे एक था छागन एक था मगन दोनों तो में ना होती अनबन मिल कर वो रहते थे प्यार से वो तो कहते थे अपना जहाँ है सबसे सुंदर हम अपनी माँ के हैं प्यारे बंदर माने सोचा एक दिन मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ बच्चों के लिए दाना पानी लाती हूँ लेकिन इस जंगल में है एक ऐसा शेर जो कर देगा मेरे बच्चों को ठेर कैसे होगा फिर मेरा गुजारा बिन बच्चों के तो मेरा जीवन अंधियारा और फिर उसने सोचा एक उपाय क्यों न बनाऊ मैं अपना भी एक घर जिसमें रहें हम तीनों मिलजुल कर फिर सोच को अपनी पूरी करने वो बैठ गई एक सड़क किनारे आ सड़क किनारे जब बैठी तो बात नहीं बनी फिर वो बैठी सड़क के बीचों बीच सड़क के बीचों बीच बैठ लगी सुस्ताने इतने में दूर से एक गन्ने की बैलगाड़ी आई जी हाँ दोस्तों गन्ने की बैलगाड़ी जिसमें खूब गन्ना भरा हुआ था गन्ने वाले ने उस बंदरिया को देखा तो कहा हट यहाँ से। बीच में बैठी है चल मुझे रास्ता दे, एक किनारे हो जा। लेकिन बंदरिया ने बात नहीं मानी करने लगी वो तो अपनी मनमानी बोली मैं ऐसे नहीं हटने वाली पहले मुझे गन्ने के दो कटर दो उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी बैलगाड़ी वाले ने सोचा उफ़ ये उन्दरिया बहुत कर रही है तंग क्यों ना इसको दे दू मैं दो कट्ठर फिर मैं जाऊँगा अपने घर और फिर उसने बंदरिया को दे दिए दो कट्ठर गन्ने के गठर पाकर बंदरिया हो गई खुश उसने तो तुरंत किनारा किया घर जाने का ना ना ना घर बनाने का इरादा किया और फिर बंदरिया हो गई किनारे बैलगाड़ी वाला चला गया आगे थोड़ी देर बाद बंदरिया गठर को रखकर फिर सड़क के बीचों आकर बैठ गई और इस बार इस बार वहाँ से निकल रहा था एक गुड़ वाला गुड़ की ढेरिया पड़ी थी उसके पास बहुत सारी जब बंदरिया ने देखा कि गुड़ ही गुड़ भरा है इस गाड़ी में तो वो तो बहुत खुश हो गई गाड़ी वाले ने कहा ए बंदरिया उठ रास्ता दे, दे मुझे मुझे जाना है उस पास लेकिन बंदरिया ने उसके सामने भी वही शर्त रख दी कहा तो भेली मुझे गुड की दो उसके बाद अपना रास्ता लो बहुत हाथ पैर जोड़े बहुत मनाया लेकिन बंदरिया नहीं मानी करने लगी आना कानी गुड़वाले ने भी सोचा क्यों न दो भेली गुड़ की देकर मैं इससे पीछा छुड़ाऊं और फिर आगे बढ़ता जाऊँ गुड़वाले से ले लिया उसने मीठा मीठा गुड़ और फिर अपनी राह गई वो मुड़ गुड़ लेकर गन्ना लेकर और सूखी घास लेकर उसने बनाया एक छोटा सा घर जिसमें रहने लगी वो अपने दोनों बच्चों के साथ अब उसे जब जाना पड़ता था बहुत दूर तो वो कहती अपने दोनों बच्चों से बेटा दरवाजा ऐसे ही ना खोलना जब मैं आऊं तो तुम्हें सुनाऊंगी एक गाना उस गाने को सुनकर ही तुम दरवाजा खोलना छगनिया रे मगनिया बेटा दरवाजा खोलो मगनिया तुम्हारी माँ बंदरिया छनिया रे मगनिया बेटा दरवाजा खोलो मगनिया उनकी ये बात मानकर दोनों बच्चे ऐसा ही करते थे एक बार जब बंदरिया बार जा बाहर जा रही थी तो दूसरी तरफ से शेर वहाँ से आ रहा था शेर ने उसकी ये बात सुन ली और फिर शुरू हो गया शेर का खेल एक दिन जब बंदरिया बाहर गई शेर को सूझी चाल नहीं बंदरिया के जाते ही वह थोड़ी देर में ही उसके घर के पास आया और बंदरिया की तरह ही उसने गाना गाया छगनिया रे मगनिया बेटा दरवाजा खोलो मगनिया आ गई है तुम्हारी माँ देखो बंदरिया छगन और मगन ने सोचा तो अभी अभी गई थी फिर वापस कैसे आ गया जरूर दाल में कुछ काला है ऐसे ही नहीं खोलना ताला है शेर ने फिर से भी वही भी गाना गाया और छगन मगन को दरवाजा खोलने के लिए कहा छगन ने बोला माँ आज तुम्हारी आवाज थोड़ी भारी है बोलो ऐसा क्यों है मेरा गला थोड़ा खराब हो गया है और इसीलिए मेरी आवाज थोड़ी सी भारी है तुम मत समझो ये सारी दुनियादारी तुम सिर्फ खोल दो दरवाजा छगन मगन में सोचा माँ सच कह रही है खांस भी रही है रात को भी खांस रही थी माँ सच कह रही है और फिर दोनों ने दरवाजा खोल दिया दरवाजा खोलते खोल ही शेर घर के अंदर आया और उसने दोनों बच्चों को अपने पेट में समा लिया। फिर वहाँ से दूर चला गया शाम हुई घर वापस आई और आते ही उसने गाना गाया लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया ना तो बच्चों की रोनी की आवाज आई ना हंसने की आवाज आई ना बच्चे आए दरवाजे को धीरे से धक्का दिया तो दरवाजा तो अपने आप ही खुल गया और बंदरिया घर के भीतर आई जब घर के भीतर देखा तो ना तो छगन मिला और ना ही मगन उफ, हो गई क्या दोनों में अनबन कहाँ चले गए छगन मगन बंदरिया हो गई परेशान यहाँ वहाँ इस पेड़ से उस पेड़ से इस डाली से उस डाली, डाली से इस फूल पे उस फूल पे इस टहनी पे उस टहनी पे इधर उधर यहाँ वहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लेकिन न छगन मिला न मगन मिला एक डर सा समा गया दिल में कहीं शेर तो नहीं खा गया हाँ हाँ हाँ शेर ने ही खाया होगा क्यूँ न ढूंढू अब मैं शेर को निकला है वो मेरे पैर को और फिर बंदरिया पहुँची शेर की तलाश में यहाँ वहाँ चारों तरफ खोजा लेकिन कहीं दिखाई न दिया उसे शेर अंत में वो पहुंची एक तालाब के पास देखा देखा तो वहाँ पर शेर लेटा हुआ है उसका पेट, पेट खूब बड़ा हो गया है, है। फूल गया है और अब तो बंदरिया तो को पूरा यकीन ने ने हो गया, गया कि जरूर उसने, तो उसने मेरे दोनों, दोनों बच्चों को, दोनों को खाया है और और फिर और फिर उसने शेर से कहा शेर शेर तूने मेरे छगन मगन को देखा है शेर ने जवाब दिया कौन छगन कौन मगन मैं नहीं जानता मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है बंदरिया को खूब गुस्सा आया गुस्से में ही उसने उससे कहा तूने ही मेरे छगन मगन को खाया है लेकिन अब झूठ बोल रहा है देखना देखना तेरा ना पेट फूट जाएगा और उसमें से मेरे छगन मगन निकल आएंगे ईश्वर यदि सच्चा है तुम मेरे साथ न्याय होगा पंदरिया तो ऐसा बोलकर बदुआ देकर वहाँ ऐसी चली गयी और इधर शेर को खूब प्यास लगी तालाब के पास तो लेटा ही ले था, था। तो वो गया और उसने तालाब में से चप, चप, चप, चप, चप, चप, चप, चप, करके खूब सारा पानी पी लिया पेट वैसे ही फूला हुआ था पानी पीने से पेट और फूल गया अब तो उसे पेट में जोरों का दर्द होने लगा और फिर धीरे धीरे धीरे करके उसका पेट पता है क्या हुआ फूट गया और उसमें ऐसी छगन मगन बाहर निकल आए छगन मगन बाहर निकले और दौड़ दौड़ दौड़ दौड़ दौड़ दौड़ दौड़ती पहुँच गए बंदरिया के पास बंदरिया अपने घर में उदास बैठी हुई थी और छगन मगन ने गाना गाया माँ मेरी अच्छी सी दरवाजा खोल जल्दी से शेर कहीं ना आ जाए हमको वापस ना खा जाए जल्दी से खोल दरवाजा आ गए हैं तेरे दोनों दोनों बच्चे तू है दिल के तेरे सच्चे बच्चे जल्दी से खोल दरवाजा जल्दी से खोल दरवाजा माँ ने जैसे ही छगन मगन की आवाज सुनी उसने दरवाजा खोल दिया और अपने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में ले लिया छगन मगन को देखकर बंदरिया बहुत खुश हुई उसने दोनों को अपने ऐसी निपटा लिया और उधर उन दोनों का नाश करने वाला स्वयं विनाश का मुख देख रहा था मर चुका था और इस तरह से हो गई एक कहानी पूरी ये कहानी न राजा की थी ना रानी की ये कहानी थी पुरानी, थी पुरानी एक बंदरिया की कहानी अभी आप अभी सुन रहे थे, रहे थे? एक, एक बाल, बाल कहानी बंदरिया वाचक स्वर भारती परिमल